चेता कथयादम बने चा वृंदम को गवा नवा बुध निभो बंधुर्न काया दर्या मृत मुदगीर सम्मो हम दस्तई रेश तव बल्लभा विषया नुय नेत रेचित्तचि चिं चरण मुरादे पार ग्यो भवसागर से त्र कलत्र मित रे नहीं ते सहायया सर्व बिलोक सखे मृगतृष्काभ <coughs> नम कमलनाभाय <coughs> नम कमल मे नम कमल पद नमस्ते कमल क्षण यो ब्रह्म विदधा पूर्व यो वै वे प्रणोति तस्म तग्व हम बुद्धि प्रकाशम मुुर वै वेद वेदांत वेद्य ब्रह्म जीव तत्व जीवात्माओं नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोगी धर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 ब्रह्म सूत्र अर्थात बहुत से विषय ऐसे होते हैं जो तर्क से हल नहीं हो सकते अचिंत्या कलुजे भावा नतांश तर्क न जो जाए जो अति सब्जेक्ट है विषय है उसको माइक लॉजिक से माइक प्रमाणों से हल नहीं किया जा सकता और ये मैं और मेरा दोनों तत्व आध्यात्मिक तत्व हैं स्पिरिचुअल हैं इसलिए माइक प्रमाण से इनका समाधान नहीं हो सकता अतयो श्रुति प्रस्थान अर्थात वेदों शास्त्रों के द्वारा और स्मृति प्रस्थान अर्थात गीता आदि के द्वारा हमें सिद्ध करना होगा मैं कौन मेरा कौन वेदों का अंतिम भाग उत्तर भाग उपनिषद कहलाता है वैसे तो हजारों उपनिषद थे लेकिन प्रमुख रूप से आज सर्वोपनिषद मध्य सार्तरम शतम 108 उपनिषद प्रमुख माने जाते हैं मुक्ति को ने बताया गया है एक चौवालिस में कि 108 उपनिषद वर्तमान काल में विशेष प्रामाणिक हैं उन उपनिषदों के द्वारा और उपनिषदों का सार व्यास ने बनाया ब्रह्म सूत्र और उपनिषद और वेद सब का सार वेद नहीं बनाया भागवत वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा एक तीन बयालीस भागवत तो हम इन्हीं सब के प्रमाणों के द्वारा आपको यह बता रहे हैं मैं कौन मेरा कौन उपनिषदों में बताया गया है बार बार कि तीन तत्व सनातन तत्व हैं उनको जान लो बस फिर कुछ नहीं है जानना और फिर वेदों ही बताया कि तीन भी मत जानो अगर एक को जान लो तो शेष दो अपने आप समझ में आ जाएंगे हा कस्त ज्ञाने नाखिलम त्ञातम भवति प्रश्न किया गोपाल तापनीय में किस तत्व के जान लेने पर सब तत्व स्वयं समझ में आ जाते हैं गोपाल तापनीय का दूसरा मंत्र तो तीसरे मंत्र में उत्तर दिया गोपी जन बल्लभ ने नाखिलम अज्ञातम भवत अगर श्री कृष्ण तत्व को जान लो तो सब तत्व स्वयं समझ में आ जाए मुंडषद में भी ये प्रकरण आया है ये प्रश्न किया गया है कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्विदम विज्ञातम भवति किसके जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है तो उत्तर दिया है दिद्यव्य परा चु परा चय तिग्वेदो यजुर्वेद साम बेदो थर्म बेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छो ज्योतिषम एक एक चार एक एक पांच एक भगवान को ब्रह्म को श्री कृष्ण को जान लो तो सब कुछ समझ में आ जाए लेकिन <laughs> इतनी कुशाग्र बुद्धि किसी किसी महापुरुष को थी या होती है शेष को विस्तार पूर्वक समझना पड़ता है तो फिर विस्तार के लिए वेदों ने बताया कि तीन तत्व को जान लो सर्वं ब्रह्म, ब्रह्म का तीन रूप है एक ब्रह्म का तीन ब्रह्म ने, एक का नाम भोग ब्रह्म एक का नाम भोग ब्रह्म एक का नाम प्रेरक ब्रह्म पहले अध्याय का बारहवा मंत्र है ये नारद परिवराजकोपनिषद में भी ये मंत्र है नवे अध्याय का ग्यारहवा मंत्र इसमें मैं कौन है मेरा कौन है ये समझना है बस तीन में दो का निर्णय करना है बड़ा आसान हो गया अगर हजार आदमी में एक आदमी को पता लगाना हो तो मुश्किल होती है और तीन में ही पता लगाना है हा तो पहला बताया भोक्ता ब्रह्म ये कौन है तो बेदने का ये भी मैं ही बताऊंगा और कौन बताएगा तु इंद्रिया हया नाहषयांश ते सुगोचरा आत्म इंद्रिय मनोजुक्तम भोक्ते मनीषिणा कठोपनिषद एक तीन तीन एक तीन चार और ये पैंगल उपनिषद भी मंत्र है चार एक दो तीन इसका अर्थ क्या एक रथ है उसमें एक पैसेंजर है यात्री है कुछ घोड़े हैं घोड़ों के मुंह से एक रस्सी है वो रस्सी एक ड्राइवर के हाथ में है और ये रथ भगवान ने दिया है प्रेरक ब्रह्म ने दिया है क्यों दिया है मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हारा हूं तुम जो चाहते हो मेरे पास है वो आनंद चाहते हो ना हाँ आ जाओ ये यात्री है जीव भोक्ता ब्रह्म और ये घोड़े हैं हमारी इंद्रिया दस इंद्रिया पांच कर्मेंद्रिय पांच ज्ञान इंद्रिय उन घोड़ों के मुंह से एक रस्सी है सारे घोड़ों के मुंह से एक रस्सी उसका नाम मन वो इंद्रियों को गवर्न करता है इंद्रिया मनमाना नहीं कर सकती जैसे ही वो रस्सी इशारा करेगी वैसे ही घोड़ों को चलना पड़ेगा और वो रस्सी भी मनमाना नहीं कर सकती वो ड्राइवर के हाथ में है उसके अंडर में है वो है बुद्धि हमारी बुद्धि जो कहेगी मन को मानना पड़ेगा और हमारा मन जो कहेगा इंद्रियों को मानना पड़ेगा और जो ये बुद्धि और मन और इंद्रिया सब मिलकर डिसाइड करेंगी वही कर्म करना पड़ेगा वेद कहता है स यथा कामो भवती तत्क्रतुर भवती यत क्रतुर भवती तत्कर्म कुरुते य कर्म कुरुते तद अभि संपद्यते बृहदारण्य को उपनिषद चार चार पांच तो ये भोक्ता ब्रह्म मन हम सब लोग हैं इनका एक नाम रखा वेदों ने शास्त्रों ने जीव जीव माने चेतन चेतन बेदों ने कहा ये चित्त कहा से आया तो बेदों ने उत्तर दिया यथो तो वायु मानी भूतानी जायते ये न जाता जीवंती या प्रयती <coughs> वो ब्रह्म जो है प्रेरक ब्रह्म जिसके आप लोगों को दो रूप बताए गए हैं निराकार साकार वहां से आए वो महाचेतन है और ये अणुचेतन है हमारा नाम जीव उससे हमारा क्या संबंध है वो शक्तिमान है हम उसकी शक्ति है तो शक्तिमान और शक्ति में भेद भी होता है अभेद भी होता है हम उसकी शक्ति है आप कैसे कहते हैं उसने ही बताया है भूमिरापू नलो वायु बुद्धि अहंकार था जीवभूता महाबाद धार्ते जगत् गीता परा प्रोक्ता क्षेत्र तथा अविद्या कर्म अविद्यार्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रुच्य विष्णु पुराण छह सात एकसठ अर्थात उस परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं उसमें तीन शक्तियां प्रमुख हैं एक उनकी पर्सनल पावर पराशक्ति और एक तटस्थ जीव शक्ति और एक बहिरंग जड़ माया शक्ति तो गीता ने कहा कि जो जीव शक्ति है ये परा शक्ति है उत्कृष्ट है श्रेष्ठ है क्योंकि चेतन है हमारी इंद्रियां हैं मन है बुद्धि है सब वर्क करते हैं और माया जड़ है इसलिए वो अपरा है तो भगवान की हम शक्ति हैं इसलिए हमारे संसार में कुछ भोले भाले लोग हैं जो कहते हैं कि उस महान भगवान से इस जीव का अभेद ही है ही शब्द सोचो ध्यान दो अभेद ही है यानी भेद नहीं है बिल्कुल जैसे शंकराचार्य ने कहा ना जीव वो ब्रह्म ही बना अरे शंकराचार्य नहीं जी वेद ने कहा तत्व अहम् ब्रह्मास्म आय महात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म वेद की ऋचाए हैं महावाक्य कहलाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं नहीं जी भेद ही है जगत गुरु माध्वाचार्य शंकराचार्य कहते हैं अभेद ही है इसका उल्टा माध्वाचार्य कहते हैं भेद ही है शंकराचार्य कहते हैं निराकार ही है और बाकी रामानुजाचार्य वल्लभाचार्य गौरांग महाप्रभु निम्बारकाचार्य ये सब कहते हैं भाई ये लड़ो मत ये ही को निकाल दो भी लगा दो भी अभेद भी है भेद भी है निराकार भी है साकार भी है ऐसा है वेद का भावार्थ क्यों इसलिए कि दोनों प्रकार के वेद मंत्र हैं और सर्वे वेदा य पदमा मनंती एक दो पंद्रह कठोपनिषद वेदे मात्राप्यार्थक्यम मात्रा न बक्तुम शक्यम कर्काचार्य वेद में एक मात्रा भी प्लस माइनस नहीं की जा सकती अब देखिए एक ही उपनिषद में दो विरोधी मंत्र हैं भेद के भी अभेद के भी तत्वमसी छांदोग्योपनिषद अभेद का मंत्र है ये तू माने जीव तत् ब्रह्म ही है छ आठ सात और उसी में छोपनिषत में कहा गया तला नित शांत उपासित यथा क्रत रश्मि लोके पुरुषो भवती तथेत प्रेत्य भवती तीन चौदह एक सब जीव उससे पैदा हुए हैं जीवों को उनकी भक्ति करना है उपासित ये भेद बता रहा है एक ही उपनिषद में दो विरोधी बात अब लीजिए बृहदारण्य को उपनिषद अभेद का मंत्र अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं ये अज्ञान से अपने को जीव कहता हूं ये अज्ञान चला जाए भाष मैं ब्रह्म बन अभेद और इसी उपनिषद में कहा गया उसी प्रकार अस्मादात्मनः सर्वाणी भूतानि व्युच्चरंती जैसे बहुत बड़े अग्नि के पिंड से चिंगारियां निकलती रहती हैं ऐसे उस महाचेतन भगवान से हम सब अनंत जीव उत्पन्न हुए हैं ये देखो भेदवादमी आ गई ऋचा तो हम किसी को गलत कहें ये जबरदस्ती की बात है ऐसे लोगों से वेद डरता है विभेद वेद डरता है कि ये मेरा सर्वनाश करेगा उल्टा पलटा अर्थ करके अधूरी नॉलेज वाला हमारे संसार में कहते हैं ना लिटिल नॉलेज इंजरस वो खतरनाक होती है अल्पज्ञान ज्ञान की नॉलेज भरतीहरी जी ने कहा हम भवम जब थोड़ा बहुत मैंने गीता भागवत रामायण पढ़ ली दो चार चौपाई याद कर ली तो हर जगह हा रामायण में ये लिखा है गीता में हमसे लड़ जाते हैं बहुत से भोले भाले महाराज जी गीता में तो ये लिखा गीता की शकल देखा है नहीं ऐसा तो नहीं पूरी गीता पढ़ा है कौन सा भाष्य पढ़ा है अरे मैं भाष्य भाष्य का नाम नहीं जानता <laughs> तो भर्ती जी कहते जब मैं थोड़ा बहुत जानता था जैसे तो मतवाला हाथी हरेक से भिड़ जाऊं और यदा किंचित किंच बुधजन सकाशा दबगतम जब थोड़ा थोड़ा ज्ञान बढ़ा तब मालूम हुआ तदा मूर्खो स्मित जर में व्यापगता जैसे किसी का बुखार उतर जाए तो बड़ी शांति मिलती है ऐसे हमारा अहंकार का बुखार उतर गया अरे मैं कुछ नहीं जानता हा, हा, इतना बड़ा मूर्ख हूं और अपने को बुद्धिमान मान रहा था ऐसे ही वेद डरता है अल्पज्ञ से तो वेद में एक ही वेद मंत्र में बताया गया कि ब्रह्म सगुण भी होता है निर्गुण भी होता है और सुनो आश्चर्य एक वेद मंत्र में ये तो मैंने अलग अलग मंत्र बताए ना एक उपनिषद के एक ही मंत्र में आत्मा पात्मा बिजरो विमृत्युरशोको बिजगो पिपाशा सत्य कामा सत्य संकल्प छानोग्योपनिषद आठ एक पांच आठ सात एक अब देखिए ये आठ गुण भगवान के बताए हैं इनमें छे है निर्गुण और दो है सगुण अपहत पापमा बिजरो विमृत विशोको बिजघत सो पिपासा ये निर्गुण बता रहे हैं और सत्य काम सत्य संकल्प ये सगुण शंकराचार्य ने कहा वो निर्गुण ही होता है तो हम लोग कहते हैं क्यों जी अगर वो निर्गुण निराकार निर्विशेष सत्ता मात्र है तो सृष्टि कैसे करेगा अरे न उसके पास मन है न बुद्धि है वो तो संकल्प कैसे करेगा सृष्टि करने का और उसकी तो मेन परिभाषा यही है ब्रह्म की यथो तो वायुमान भूतान जायन्ते और वेदांत का एक दूसरा सूत्र है जाता और इस सूत्र की व्याख्या शंकराचार्य ने भी यही की अस्त जगतों जन्म स्थिति भंगम यथ सर्वज्ञात सर्वशक्ति तेह कारणादी भवति ब्रह्म इस संसार का बनना इसकी रक्षा करना इसका प्रलय जिसमें हो जिस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान से हो उसका नाम ब्रह्म होता है ये ब्रह्म की परिभाषा किया और सर्वोपेता तद दर्शनाथ इस ब्रह्म सूत्र की व्याख्या में दो एक तीस उन्होंने लिखा कि सर्वशक्ति युक्त च परा देवता वो पर परा देवता भगवान सर्वशक्तियों से युक्त है क्यों शक्ति तास्ट्या तास्ट्या क्या रहित प्रवृत्त अनुप अगर शक्ति रहित मानते हैं तो प्रवृत्ति कैसे होगी सृष्टि कैसे होगी तो उन्होंने उत्तर दिया कि ऐसा है कि वो ब्रह्म जो है उसके दो टुकड़े हो गए बड़ा टुकड़ा विद्या युक्त तो हो गया ईश्वर हो गया और छोटा टुकड़ा अविद्या हो गया उसको जीव कहते हैं तो भगवान तो एक सत्ता मात्र है उसके टुकड़े कैसे होंगे कोई मोटी वस्तु है टुकड़े हो जाएंगे और अगर मान भी लिया जाए तो टुकड़े हो गए तो क्यों जी ब्रह्म तो कुछ कर नहीं सकता कोई शक्ति नहीं है आप कहते हैं हाँ तो फिर ईश्वर कैसे सृष्टि करेगा उसके पास कहा से शक्ति आ गई वो तो उसी का टुकड़ा है ना तो बाद के उन्हीं के शिष्यों ने कहा भाई ये शंकराचार्य का कहना गलत है ऐसा नहीं हो सकता ब्रह्म में शक्तियां हैं और ये शंकराचार्य ने भी सर्वोपेता चत दर्शनाथ मान दिया अस्तु कहने का तात्पर्य ये कि भगवान सर्वशक्तिमान है और हम उसी के अंश हैं और उससे हमारा भेद भी है अभेद भी है यह सर्वमान्य सिद्धांत है और भेद बहुत सारा है लेकिन अभेद थोड़ा सा है वो चेतन है हम भी चेतन है और तीसरी शक्ति एक और है लेकिन वो चेतन नहीं है जड़ है माया तो हम दोनों चेतन हैं, हमारे भी हाथ पैर अच्छा इंद्रियां हैं और भगवान श्री कृष्ण के भी है और इसी तरह की है द्विभिजम वेद कह रहा है गोपाल तापनी उपनिषद का आठवां मंत्र उसके दो भुजाएं हैं और इसी प्रकार का मनुष्य का शरीर है अनुग्रहाय भूता नाम मानुसम मनुष्य का शरीर है लेकिन वो सर्वज्ञ है हम अल्पज्ञ हैं, वो सर्वशक्तिमान है हम अल्पशक्तिमान हैं, वो सर्व व्यापक है हम एक देह में व्यापक है वो मायाधीश है हम मायाधीन हैं, बहुत अंतर है भेद है दोनों सही हैं, हा अगर हम उसको जान ले पा ले तो लगभग उसके बराबर हो जाएं, केवल एक बात में बराबर नहीं होंगे जगत व्यापार भरजम वेदांत सूत्र चार चार सत्रह भोगमात्र साम्य लिंगाच चार चार इक्कीस बाकी सब कुछ उसी के बराबर हो जाएगा हमारे पास नित्य जीवन और पूर्ण ज्ञान कभी अज्ञान नहीं आ सकता और उन्हीं का आनंद कभी दुख नहीं आ सकता आनंद पर दुख का अधिकार इंपॉसिबल ज्ञान पर अज्ञान का अधिकार असंभव जैसे प्रकाश पर अंधकार का अधिकार असंभव प्रकाश चला जाए अपनी इच्छा से अब अंधकार आएगा जहां भगवान नहीं है वहां माया का अधिकार है अगर हमारे हृदय में भगवान आ जाए माया भाग जाए वो तो भगवान की सब चीजें हमको मिल जाए अरे बाप का सामान बेटे का तो है वो बेटा बाप के खिलाफ हो गया है और ये संसारी अपने भाइयों को बाप माँ बेटा स्त्री पति बना रखा है ये तो हमारे भाई हैं क्योंकि सब भगवान के पुत्र हैं सारे जीव अमृत वही पुत्रा अरे दिव्यो देव एक नारायण माता पिता भ्राता निवास शरणम सुहृत गति वेद कह रहा है सुबालो पद छीता भी कह रही गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम नौ अठारह अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वम प्रवर्तते गीता दस आठ अहम् कृष्णस् जगता प्रभव प्रलयः तथा गीता तो हम अपने ही भाइयों को बाप कहने लगे माँ कहने लगे भाई तो ठीक ही है बेटा भी कहने लगे स्त्री भी कहने लगे पति भी कहने लगे माईक जगत में हमने अपन-अपन जोड़ लिया माया के कारण माया क्यों लगी है अगर ये क्वेश्चन करें वो भगवान से विमुख होने के कारण भगवान से विमुख क्यों हुए हैं हम हुए नहीं सदा से हैं। अनादि में क्यों का क्वेश्चन नहीं हो सकता तो वेद कहता है कि देखो जी यथा क्रतु रश्मिलो के पुरुषो भवती तथेता प्रेत्य भवती जैसी हमारी क्रिया इच्छा शक्ति होती है मरने के पहले वैसी ही गति होती है मरने के बाद और आपको बताया गया था भूले न होंगे कौशिक की उपनिषद कहती है कि सदा आसमान शरीरा दुक्रामती सही वही तई सर्वयरूप्राम ये वही के असमान लोकात प्रियंत चंद्रमस में गंती कौशिक की उपनिषद तीन चार एक दो और तस्मान लोकात पुनरे तस्मय कर्मणे और फिर लौट के आता है कर्म फल भोगने ये उत्क्रांति गति आगति वो सर्व व्यापक होता तो ऐसा क्यों होता फिर ऐसा नहीं भेद है फिर आगे कहा छांदोग्योपनिषद ने मनोमया प्राण शरीरों भारूप सत्य संकल्प आकाश आत्मा सर्व सर्वगंध सर्व काम सर्व रस सर्वमित भ्यादरा तीन चौदह दो गुण जीव में कहा है ये तो ब्रह्म में है इसीलिए आगे फिर कहा अभी नहीं समझे अच्छा सुनो एस मा आत्मा माने वो भगवान मां माने जीव आत्मा वो मेरी आत्मा है मैं उसका शरीर हूं छादियों को प्रशत तीन चौदा, तीन अब भी नहीं समझे अच्छा स्पष्ट बोलता हूं एस म आत्मा अंतर हृदय एक ब्रह्म ये जिसको मैं कह रहा हूं कि जीव की आत्मा है श्री कृष्ण उसी को ब्रह्म कहते हैं तीन चौदह चार और वेदांत ने भी इसका समर्थन कर दिया सर्वत्र प्रसिद्धोपदेश एक दो एक विवक्षित गुण उपत् दो दो शब्द विशेषात एक दो पांच और स्मृतेश अर्थात एक भगवान है और एक मैं हूं दो पर्सनालिटी अलग अलग है हम उनके अंश हैं इसलिए एक कह देते हैं वो हमारे अंदर है हम उसके अंदर है इसलिए एक कह देते हैं वो हमारे साथ सदा रहता है मरने के बाद भी प्राज्ञे नात्मनावार उत्सृजन जाति बृहदारण्य को उपनिषद मरने के बाद वो हमारे साथ चलता है भगवान हम कुत्ते की शरीर में गए वहां भी साथ रहेगा हम वृक्ष बने वहां भी साथ रहेगा हमारा साथ नहीं छोड़ता क्योंकि अगर वो साथ छोड़ दे तो हम जीरो हो जाए हम देख नहीं सकते सुन नहीं सकते सूंग नहीं सकते रस नहीं ले सकते स्पर्श नहीं कर सकते सोच नहीं सकते जान नहीं सकते ये उसी की शक्ति पाकर सब कुछ करते हैं चेतना चेतना नाम तो इस प्रकार हमसे भगवान से हमारा भेद भी है अभेद भी है वो निराकार भी है साकार भी है इसमें कोई वैषम्य नहीं बैमत्य नहीं ये तो भोले भाले लोग लड़ते हैं आपस में जब वो सर्वशक्तिमान है तो क्या मतलब आत्मनिचम विचित्राश्चय अनंत शक्तियां विचित्र विचित्र उसमें है दो एक अट्ठाइस वेदांत कह रहा जब भगवान जेल में प्रकट हुए तो वसुदेव ने प्रार्थना किया था चार भुजा से प्रकट हुए थे तम भुतम बालकम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख कदार युदा युधम शंख चक्र गदा पद्म लेकर सोलह वर्ष के श्रृंगार के साथ पेट वाला कौन था वो कुछ नहीं था हवा थी वो हवा निकल गई देवकी के और ये खड़े हो गए श्रीमान जी बस देव देवकी ने देखा अरे ये क्या हुआ अरे पेट खाली हो गया ये कौन है ये तो भगवान लगते हैं तो समझ गए दोनों तो स्तुति करते हैं वसुदेव जीत तो संयमान विभोद्य निहादुणादिक्रिया ईश्वरे तो ब्रह्मणि नो विरुद्ध तदाश्रिय तो उपचर्य जत गुण दस तीन उन्नीस महाराज आपके कोई इच्छा नहीं है वेद कहता है आत्मरत आत्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मनंदा सस्वराट भवत और फिर आप सृष्टि करते उसमें व्याप्त होते सबके हृदय में बैठते सबके कर्म का हिसाब किताब रखते कर्म का फल देते हैं अवतार ले लेके भी जाते हैं राक्षसों का संघार आज सब कर्म करते हैं ये कैसे इच्छा रहित तो कुछ नहीं करना चाहिए जैसे गहरी नींद में आप लोग इच्छा रहित हो जाते हैं ना? भगवान आपका आलिंगन करते हैं गहरी नींद में प्रागेना संपरिष्वक् न किंचन वेदनातरम चार तीन इक्कीस बृहदारण्य को पिषक्त सुसुप्ती अवस्था कहते हैं उसको उसमें भगवान आलिंगन करते हैं तो आपको इतना आनंद मिलता है कि बगल में लड़का बीमार था मर गया मरने दो वो बीबी कहती है अरे प्यार करो अरे भाड़ में जा हमको आनंद मिल रहा है तेरा आनंद क्या है इसके आगे उसको जगाती है अरे आग लगी मकान में उठो ए? क्या जगा दिया आनंद मिला रहा था आग लगी अरे भागो भागो एक बार कलकत्ता में एक प्रहलाद नाम के व्यापारी हैं उनके यहाँ ठहरे थे तो उसके नीचे वाले हिस्से में आग लग गई उसमें वो तमाम पेट्रोल रखा था और तेल ओल रखा था यह सब उसी में आग लगी और उसकी लाओ ऊपर तक आ लगी हम तीसरी मंजिल पर थे अब सारा घर उठ गया चिल्लाने लगा अरे आग लगी आग लगी भागो किधर को भागो क्या करो हमको भी उठा दिया हम उठ के गए देखने तो पता नहीं आग बुझ गई वो बुझाने वाले पहुंचे ही नहीं वहां तक घंटी बजाते रहे सड़क पर तो आग लगती है जब कहीं तो सब लोग भागते ही है फिर कोई आ जाए इमरजेंसी तो जगाते ही है लोग लेकिन वो आनंद जो मिलता है उस समय का उसके आगे शायद फीका बड़े बड़े रसगुल्ले वगैरह के आनंद बाप का आलिंगन माँ का बेटे का बीबी का शायद भाड़ में जाए तो असलीज आनंद कैसा होता होगा ये तो आभास भगवान दे रहे हैं कि देख बेटा मेरा आलिंगन कैसा लगा अब आजा मेरे पास न नहीं, नहीं मानता कि ये तुम्हारा आलिंगन है लो ऐसा करता कृतग्नि बेटा है ये उनकी अनंत कृपा में एक भी रियलाइज नहीं करते हम लोग कह देते हैं नेचुरल है तो ये नेचर क्या बला है कोई आदमी है एक कृपा कर दिए क्या चीज है नेचर जड़ वस्तु है ना प्रकृति हा तो जड़ वस्तु कृपा करेगी ओ एक फिलोसफर ने कहा कि अगर एबीसीडी इन सब अक्षरों को आकाश में उड़ाते रहो लगातार तो एक दिन शेक्सपियर का नाटक बन जाए <laughs> या पागलपन का प्रलाप <laughs> लगातार उछालते रहो तो वो का नाटक पूरा जो है वो लिख जाए पुस्तक बन जाए उसकी नेचर से सब कुछ होता है तो हम लोग कहते हैं ठीक भाई अगर आपका नेचर ऐसी सृष्टि कर सकता है और ऐसा इंतजाम कर सकता है तो हम तो ये कहेंगे जैसे रामाय नमह कृष्णाए नमः हम बोलते हैं ऐसे नेचराय नमः बोला करेंगे ये भी कोई सर्वशक्तिमान पार्टी है और जड़ वस्तु में तो ये योग्यता नहीं है कि जिसको हम जान नहीं सके एक सिर का बाल नहीं बना सके हम ये सिर का बाल जड़ क्यों है शरीर से उत्पन्न होकर ये मस्तिष्क क्या है ये हजारों वर्ष में अरबों डॉलर फूंक करके भी हम नहीं जान सके मैं कौन वगैरह को जानना तो असंभव है जो तो आपका नेचर इतना बढ़िया संसार बना दे है ना ब्रह्मांड जड़ वस्तु कि आप चेतन होकर भी अब मान रहे हैं हम नहीं जान सकते आधिकारण क्या है इस संसार का और हम नहीं जान सकते कितना बड़ा संसार है अरे ये, ये सूरज कितना बड़ा है पृथ्वी से और इस सूरज से करोड़ों गुना बड़े सूरज एक आकाश गंगा में है और करोड़ों अनंत आकाश गंगा है हम वहां कभी जा ही नहीं सकते अगर लाइट के बराबर स्पीड में कोई जाए तो भी नहीं पहुंच सकता हार गए लेकिन जहां तक जान सकते हैं कोशिश करेंगे तो हम भगवान की शक्ति है हमसे भेदा भेद संबंध है और हम शक्ति शक्तिमान की दास होती है इसलिए भगवान के दास है और लॉजिक को छोड़ो क्योंकि वो आनंद नाम का ब्रह्म है और हम आनंद ही चाहते हैं, इसलिए यह भी सिद्ध है कि हम उसके दास हैं। लेकिन उसके पाने का जब प्रश्न आया तो हमें पहले तो जवाब दे दिया वेदों कि वो तुम्हारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे है लेकिन फिर आशा दिलाई वो तो जिस पर कृपा करता है वो उसको जान लेता है और उसके जान लेने से फिर मैं और मेरा का ज्ञान परिपूर्ण हो जाएगा लेकिन वो भक्ति से ही जाना जा सकता है कर्म ज्ञान योग आदि से न माया निवृत्ति होती है और न उसको जाना जा सकता है और न परमानंद प्राप्त किया जा सकता है जो हमारा लक्ष्य है और फिर इस कलयुग में ये सब कुछ है ही नहीं हो ही नहीं सकता कलि युग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना इलिकाल न साधन दूजा जोग यज्ञ तप तप व्रत पूजा एक तो कड़े कड़े नियम स्वर्ग पाने में जोग की सिद्धियों में और समाधि वगैरह में अरे अधिकारित्व में भी मन पर कंट्रोल होना चाहिए ज्ञान में योग में ज्यादा संभव और एकमात्र भक्ति ही सतयुग में भी त्रेता में भी ऐसा नहीं है कि सतयुग में योग से कोई भगवान को पा लेगा। इंपॉसिबल योग से जो सिद्धि वगैरह मिलती है वो मिल जाएंगी कल युग में वो नहीं मिल सकती कृत युग सब योगी विज्ञानी लेकिन कल युग केवल हरिगुण गहा कल में और साधन नहीं है कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम जज तो मखई द्वा परे परिचर्याम कलऊ तद्धर कीर्तना भागवत और भक्ति के विषय में वैसे तो सब अधिकारी हैं लेकिन भक्त रसा मृत सिंधु में तीन भाग कर दिए हैं एक उत्तम अधिकारी एक मध्यम अधिकारी एक कनिष्ठ उत्तम अधिकारी कौन है शास्त्रे युक्त च सर्वथा दृढ़ निश्चय प्रौढ़श्रद्धो सभक्ता जतामो मता ध्यान दो नंबर एक शास्त्र वेद के ज्ञान में निपुण हो अगर वो निपुण नहीं होगा तो एक आदमी ने अपने तर्क से उसके दिमाग में भूसा भर दिया और वो अलग हो जाएगा हमारी बुद्धि तो वैसे ही संशय आत्मा है इसलिए शास्त्र वेद का ज्ञान परमावश्यक है और वो भी किसी महापुरुष से मिले पंडितों से मिलने से वो काम नहीं बनेगा और दिमाग खराब हो जाएगा वो कहेगा ये जब कर लो एक हजार दो हजार एक लाख चार लाख चारों धाम घूम जाओ दो मिल जाएगा ऐसा फिजिकल ड्रिल बताते हैं गंगा में डुबकी लगा लो गंगा सागर चले जाओ बद्री नारायण अरे और ऊंचे केदारनाथ और एक बर्फ के शंकर जी है वहां चले जाओ बर्फीले भगवान हम घूम रहे पागल से नीचे हमारे अंदर भगवान बैठे हैं वो हंसते हैं अरे गधे कहा जा रहा मैं तो तेरे भीतर बैठा हूं तो शास्त्राधिक में निपुण हो युक्ति में भी लॉजिक से भी समझा दे वो महापुरुष ताकि कोई हमको डिगा न सके और नंबर दो सर्वथा दृढ़ निश्चया निश्चय दृढ़ हो ढुलमुल नहीं अंदर भगवान बैठे हैं क्या पता बैठे हैं कि नहीं बैठे होते तो कुछ तो मालूम पड़ता लेकिन शास्त्र भी झूठे नहीं है हाँ ये तो ठीक है लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन ये भक्ति नहीं कर सकता दृढ़ निश्चय हो वाल्मीक से कहा मरा मरा कहते रहना जब तक हम लौट के ना तो ये क्वेश्चन नहीं किया कब लौट के आएंगे आप चुप बस आज्ञा पालन सर्वथा दृढ़ निश्चय और प्रौढ़ श्रद्धा और श्रद्धा प्रगाढ़ हो भूख हो हमको पाना ही है इसी जन्म में पाना है ये उत्तम अधिकारी है इसको कोई कुसंग कुछ नहीं कर सकता और मध्यम कौन यह शास्त्रादिश्व निपुण हो श्रद्धावान सम्यम जो शास्त्र वेद का ज्ञान नहीं रखता लेकिन भोला और पक्का श्रद्धालु है राम तो बारह कला के अवतार है और श्री कृष्ण तो सोलह कला के अवतार है तुलसीदास क्या चक्कर में पड़े हो राम राम के श्री कृष्ण की भक्ति करो तुलसीदास जी जवाब देते हैं और ये बारह कला के अवतार है वो भगवान के हम तो राजकुमार समझ के इतना प्यार कर रहे थे आज से मेरी भक्ति बढ़ गई ऐसी श्रद्धा हो और तीसरा है जो ओ जो भवेत कोमला श्रद्धा है शास्त्र वेद का ज्ञान भी न हो और श्रद्धा भी थोड़ी सी हो संसार में अटैचमेंट है थोड़ी इधर भी चप्पल जूते लगे माँ बाप बेटा स्त्री पति के डांट फटकार और स्वार्थ हानि भगवान राम राम राम राम फिर इधर आ गए फिर राम राम राम इनका विचारों का बुरा हाल है पता नहीं कब इनका कल्याण होगा ये तीन क्लास बता दिए हैं लेकिन पद्म पुराण कहता है सर्वे सब अधिकारी है जी हा अधिकारी सब हैं ये नहीं कह सकता कोई कि प्रौढ़ श्रद्धा शास्त्र वेद निपुण वाले ही आवे यहा जैसे ज्ञान वाले कहते हैं शांत होकर आओ यहा कोई नहीं बोलने वाला तो मरा मरा कहते आओ तुम भी आओ सबको अधिकार है और ऐसा नहीं है कि अज्ञानी को भक्ति का अधिकार है ज्ञानी को भी मुक्त को भी अरे ये भक्ति ब्रह्मा शंकर करते हैं ये हरे राम जो आप लोग करते हैं हा क्यों करते हैं जी हुए कल बताएंगे बोलिए लाडली लाल की